Om samah <tries> samah samato sarve bhavantu sukhina sarve santu nirbhayah sarve bhadrani pabantu ma kaschid duhkha bhag bhavet साथ में इसका संबंध था और विद्या और अविद्या की सामान्य चर्चा की गई थी दूरंभित विपरीत विशुषि अविद्या या च विद्य की ज्ञापा इत्यादि से पूछा कहा था उसका विस्तार करना है अविद्या में कौन है विद्या काल में कौन है अविद्या काल में कौन है इसलिए दो आत्मा अविद्यान आत्मा और विद्याकालीन आत्मा दो आत्मा की यहां चर्चा उठाने जा रहे हैं अविद्याकालीन आत्मा को परमात्मा स्वरूप में लेकिन करना है इसके लिए कुछ साधन बताना है एक गंता होगा एक गंतव्य होगा एक प्रापक होगा एक प्राप्य होगा ऐसी स्थिति है? ऐसी चर्चा मुंडक में भी है अनुग्ही तोदेशनम महास्तम सर्वनसा निषिता संगठत आयामक अभावते नेतसा लक्ष्य तदेवा क्षण प्रवृद्धि प्रबोधम सरो अपत्ते व्यक्त जब जैसे अनुवाय हो चर्चा है दो आत्मा की चर्चा वहां की है, है। ब्रह्म लक्ष्य होगा जीवात्मा साधक होगा इसको वहां पहुंचाना है जैसे बाढ़ छोड़ते हैं बाढ़ छोड़ता है तो जो लक्ष्य होगा चूब जाता है तो वहां से अलग नहीं होता ठीक इसी को वहां छुपाना है हम ब्रह्म करना है ब्रह्म बुद्धि में ले जा छिपा। छिपाना इसको जैसे बाढ़ लक्षण है छिप जाता है लेकिन आदि के पेट में बोल जाता है बाढ़ ऐसे ही तो यह भी दो आत्मा की चर्चा उठा रहे हैं विद्या और अविद्या को लेकर तो मंत्र में कहा था काम के बंतम श्रोकृत श्लोके इत्यादि कहा था लोकमान शरीर लोक्य थे कर्मफल पूज्यते अस्विन लोक लोक शरीरम तस्वीन लोके ये शरीर में इसी शरीर में कर्मफल के भोग करने वाले दो हैं कहा आत्मा है वे तमान सत्य कर्म का फल कभी झूठा नहीं होगा कहीं न कहीं कभी न कभी मिलेगा सत्य है उसका फल सत्य है अर्थ सत्य को रितम बोलते हैं शब्द सत्य को सत्य बोलते हैं सत्यम भविष्य में रितम भविष्य में बोलते हैं कर्म का फल को नित्य शब्द का है भोग करने वाले को पिबंतों का दो है किन्तु छत्री न्याय लगाया जैसे छत्रो या बोलते हैं एक व्यक्ति का हाथ छत्री है जा रहा समूह भाषा व्यक्ति जा रहे हैं तो छत्री वाले जाते हैं ऐसा बोला जाता है बहुवचन लाया नहीं जाता जाता है वैसे भी यहां भी ऐसा ही है मैंने ये अजहत लक्षण एक व्यक्ति के पास है भोग है दूसरे के पास भोग नहीं है तो सहचार होने के कारण भोग शब्द बता दिया कर्मफल का भोग कहा दोनों भोग नहीं करते एक निर्विकार है, है अंतरिया है और ये जीव रूप में है इस जीव रूप को भोगने वाला कहा वो प्राप्य होगा वहां इसको जाना है गमन में भीतर ही है वो तो बाहर नहीं है माना अंदरिया में भाव में पहुंचना है यही है जाना तो इस्लोग में हमारे शरीर में दो आत्माए हैं होने वाले कहा है ये शरीर के भीतर ये गुहा है जो परमात्मा का स्थान है ऐसा गुहा है परमे परार्धे गुहायम ऐसा परम परार्ध परम है सबसे पर जो मान अर्धा होता है स्थान परमात्मा का स्थान अर्धकार स्थान है परमात्मा का स्थान है बुद्धि हुआ ये पेड़ का फोखला परामर्श होना ये तो हो जाएगा आपका शहीद आकाश होगा उदराकाश कहेंगे शुद्ध आकाश रहेंगे उसके भीतर जो अंतर्कर्म बुद्धि है उस पर जो आकाश बना होगा उसने आपको परमे परम, परम परमात्मा का जो स्थान है वही बुद्धि में उपलब्ध होना है परमात्मा कभी भी उपलब्धि होगी हम परमाश में बुद्धि में होना वृद्धि वहीं बनी है इसलिए स्थान माना है परमात्मा सर्वत्र व्यापक है किंतु तो उपलब्धि का स्थान बुद्धि ही है कभी भी ये बुद्धि बोलेगी जब भी बोलना होगा हम बनवास में बुद्धि में तो एक गुहा में प्रविष्टा है जो आत्मा कहा कि किंतु छाया और आत के समान है आत्मा एक छाया के समान है और एक प्रकाश के समान है वो तो जो जहां प्राप्ति आत्मा होगा वो प्रकाश के समान है और प्राप्त जो होगा जीव छाया के समान है ब्रह्म विद्रोह कौन बोलते हैं ऐसे इस द्वार महा करके ब्रह्मवेट्ता लोग ऐसा बोलते हैं जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं इसी में द्वार महा ऐसा कहते हैं ब्रह्म विद्रोह केवल ब्रह्मव्यता ही नहीं जो पंचाग्नि की उपासना करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं और तीन बार जिन्होंने नजिकेता का चयन किया होगा वो लोग भी ऐसे करते हैं तीन व्यक्ति किया पंचागे त्रिराज के राजकेत है और पंचाग्वाद पंचाग्नि की उपासना करने वाले हैं त्रिराज के कर्म उपासना करने वाले हैं और प्रमुखता हैं ये सब एक बात बोलते हैं दो आत्मा हैं हृदयाकाश में रहते हैं दुर्ग में छिपे हुए या प्रवेश है दोनों का ऐसा है और छाया वहा करके समान है ऐसा कहा इसी का अभाष्य है ऋतम मान सत्यम करो सत्य है अवश्य भावी भावित्वाद कर्मफलम कर्मफल तो ऋतक अवश्य भावित्वा कर्म फलम ऋतम कर्मफल ही रीत है सत्य है क्यों अवश्यम भागी है मिलेगा कभी न कभी कहीं न कहीं जैसा कर्म जिसका हुआ होगा मिलेगा फिर सवेर कर्म का फल बिना भोगे जाएगा नुक्कम छिये थे कर्म फल खोट सकेंगे चाहे ब्रह्मा जी के आयुष आग। अववाद भी जाए फिर किया हुआ कर्म फल दिए बिना छोड़ेंगे नहीं धर्म कर, तो का नाश करना हो तो आत्म ध्यान करें कभी होगा नहीं तो नहीं होगा तो रीताओं मारे शक्त हम अवश्य भावित्व कर्मफल कर्मफल अवश्य भागी है इसलिए रीता शब्द से कहां तो या अपार धातु हाँ है खाने अर्थ में भोगने अर्थ में है पीते पीने वाले मारे खाने वाले भोगने वाले कर्मफल को भोगने वाले कहा एक सत्र कर्मफल पिवती मारे घूमते पिवती का तो ढूंढते दो आत्माओं से एक आत्मा हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ एक आत्मा कर्मफल का भोग करता है तत्र माने उनमें से दोनों में से एक आत्मा ऐसा है कर्मफलगति माने घूमते भूलता है कर्मफल का भोगता है दो आत्मा है तो मैंने तत्र माने तय पद थे उन दोनों में से उन दोनों में जो है आत्मा वहां बैठे हुए उनमें से एक कर्मफल का भोग करता है मैं दूसरा भोग कर नहीं करता कर्मफल का और परमात्मा करवाई नहीं हुआ फल कहाँ भोगेगा फिर भी कहा पात्र संबंध उसके साथ संबंध फल भोगने वाला जो जीव उसके साथ संबंध हो गया संबंध होने के कारण साथ में इसलिए पिबंत उच्च के कहा जाता है कि स्नेशत्र ऐसे छत्र में वही आंती बोलते हैं न्याय आदि बोलते हैं मरे अजहत लक्षण जो कहा उसको लेना और दूसरे को भी लेना इसको कहते हैं अजस्ट लक्षण ऐसा है जैसे कहा के उपयोग दत्य रक्षा करके कोई बोलता हो घर वाले सब चले गए खेत में काम करने के लिए कहा कौओं से दही को बचाना दही रखा हुआ है कहा एक व्यक्ति जाता है तो अगर वो समझदार होगा तो क्या करेगा बिल्ली से भी बचाएगा कुत्तों से भी बचाएगा सबसे बचाएगा खाली तो से ही नहीं अगर बेसमझ होगा तो जितना कहा उतना ही मानेगा कौआ तो आएगा तो भरा आएगा कुत्ता आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं भरा आएगा वो समझ जाता है कौओं तो को भगाना ना है, सभी को भगाना दई विघातक दई विघातक जितने भी भिधा, तत्व हैं सबको भगाना यह तो समझता है वो या आप में हम काम करते हैं इसको कहते हैं छत्र न्याय है। छत्र सही है अच्छा सुकृत्या अच्छा। तो पान करते हैं कर्मफल का भोग करते हैं किसका शुकृत मैंने स्वयं कृतस्या अपने किया होगा दूसरे का नहीं अपना जो किया हुआ कर्म होगा उसका का समय स्वयं कश्य स्वयं किया हुआ स्वयं का किया हुआ जो कर्म ऋतम पूर्व का संबंध है कर्म ऋतम है फल स्वयं किया हुआ कर्म का फल ऋतम सब पूर्व में है अन्वय कर देना कर्म ऋतम तिब्बती पिबंत पिबंध तिबंती ऐसा होगा तिबत तिबंत पिबंध ऐसा कहा चार गो एक टिप्पणी क्वेल कृतम ही सुष्टु कृतम होती अपजा किया हुआ किया हुआ होता है दूसरे से कराया गया सही नहीं हो पाता स्वयं कृतम ही स्वयं कृतम ही सुष्टु कृतम भवती आशा चे आज अभिप्राय से व्याख्या किया स्वयं कृत छत का अथ स्वयं कृत वही सुष्टु जाता है सुष्टु कृत सुत सुकृत किस स्वयं किया है और सुकृत शब्द का ही अर्थ निकाला गया स्वयं कृतम यह अर्थ किया अच्छा अगर भाष है लोके में अश्विन शरीर या लोक शब्द है लोक शब्दों में शरीर कहते कर्मफल उच्चते अश्विन यशिन जिसमें बैठ करके जी बात ना कर्मफल का कर भोग करता है क्योंकि कर शरीर अवस्था में कर्म फल का भोग नहीं होगा शरीर अवस्था में होगा इसलिए कहा लोका शरीर शरीर इस शरीर में दो आत्मा है गुहाम गुहाय बुद्धो प्रदया गुहाम द्वितीय व्यक्ति मंत्रव्य सप्तमी आत्मा है गुहायाम बुद्धिपी गुहा में बुद्धि जो गुहा में प्रविष्ट है वो प्रविष्ट है दो आत्मा प्रविष्ट हैं कर्मफल भोगने के लिए दो आत्मा प्रविष्ट है कहा एक कर्म फल भोगता है दूसरा नहीं भोगता किन्तु दोनों बुद्धि गुहा में है अरे जीवाचार वृत्ति भी वहीं पर नहीं है ब्रह्माचार वृत्ति भी वहीं पर नहीं है इसलिए बुद्धि रूपी गुहा को कहा ऐसा है वो बुद्धिपी गुहा के विशेषण क्या है परमे परार्थे गुहायाम ऐसा है जो परमपराध है माने उस परमात्मा का रहने का स्थान है वो बुद्धिपी गुहा इसी है विवेकी के यहाँ परमात्मा निवास करता है कहा बुद्धि गुहा है परम एक बाह्य पुरुषाकाश है संस्थान अपेक्षा है परम परम क्यों है वो बुद्धिपी गुहा बाह्य तो पुरुषाकाश मानी जो उदराकाश है ये पेट खोखला है इससे भीतर है श्रेष्ठ है इसलिए कहा बुद्धि गुहा को परम सम लगा दिया परम एक माने बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षा बाह्य जो पुरुषाकाश है या बाह्य पुरुषा संस्कार का अर्थ से करेंगे शरीर से बाहर का आकाश हो तो अथवा शरीर के भीतर जो आकाश है खोखलापन पेट का दोनों ले सकते हैं टीका इस संस्थान की अपेक्षा से पर करेंगे बुद्धि रूपी पूह पर है इसलिए परम ने कहा परस से ब्रह्म अर्थम स्थान परार्थ है इसलिए पर का अर्थमान स्थान परम ब्रह्म उसका जो अर्थ शब्द करता स्थान का स्थान है आश्रय है बुद्धि गुहा स्थान पराधम एक पराध जाते तस्मिन ही परम ब्रह्म उपलब्ध थे तस्विन ही उसी बुद्धि गुहा में आकाश में तस्मिन आकाश है उस आकाश में गुहा तो बोल नहीं पाएंगे स्त्रीलिंग है तस्वीन आकाश है जो बुद्धि आकाश है बुद्धि के भीतर जो आकाश है उसी में ही परम ब्रह्म उपलब्ध उसी स्थान में मिलता है परम ब्रह्म ब्रह्माकार व्यक्ति वही बनेगी तस्म पर्व पदार्थे मैं आधाकाश प्रदर्शन कहता हृदय संबंधी आकाश को हार्दाकाश कहते हैं मान ये भीतर हमारे पोखलापना है ये तो ये पुरुषाकाश हो गया देहाकाश हो गया उधर आकाश बोलेंगे उसके भीतर जो उसके में जो बुद्धि रूपी है उसने वो आकाश में हृदय के भीतर जो आकाश है बुद्धि हृदय में और बुद्धि हृदय के भीतर जो हार्ड बोलते उसके भीतर जो आकाश है उसका हार्दाकाश का तर तो छाया तपो इव विलक्षण संसारित्व असंसारित्विदो बदती कथी वो तर तो दो आत्मा जो है महा एक जीवात्मा है एक परमात्मा छाया और आतम के समान आतपो इवन विलक्षण है दोनों आत्मा एक संसारी बना हुआ एक संसारी है एक भोक्ता है एक अभोक्ता है विलक्षण है दोनों संसारित असंसारित एक संसारित धर्म से ग्रसित है एक असंसारित धर्म है ब्रह्म विरोध कौन बोलते हैं ऐसे विलक्षण कौन कहते हैं ब्रह्मवत्ता लोग तो ऐसा बोलते हैं, जो ब्रह्म को समझने वाले लोग ऐसा कहते हैं ना ऐसा ना केवल कर्मणा एवं होता है अकर्मणा एवं होता है अकर्मण केवल अकर्मी लोग ही ऐसा कहते हो हृदया काश में दो बैठे हैं कर्मफल भोगने के लिए केवल अकर्मी लोग जो ज्ञानी लोग ब्रह्मवत्ता लोग ही कहते हो ये बात नहीं पंचांग में वो गृहस्थ जो पंचांग् को प्रासना करने वाले जो ग्रस्त लोग हैं वो भी ऐसे बोलते हैं पंचांग्नि शब्द ही ग्रस्त लोग अच्छे कठिन जो ग्रस्त लोग होंगे वो भी यही बोलते हैं और ये जब विराज किया तो तीन बार दिनों ने अभी नचगेता के चयन किया होगा यज्ञ किया होगा स्वर्ग प्रसारण किया होगा वो भी ऐसे करते हैं क्यों उनको भी तो तत्वस्थान में पहुंचाना है सबको ही करना है त्रिकृत और दचग्रेट अभिष्ठित हो यही विराजता तीन बार नज़र अग्नि का चरण किया जिसने जिन्होंने किया है वो त्रिराज केत हो जाते हैं वो भी यही करते हैं दे हृदय की आकाश में दो आत्मा एक संसारी एक असंसारी है ऐसा नाम कहेगा टिप्पणी एक नंबर की त्रिकेट त्रिराज के त्रिवेद संधि में इत्य भाष्य टिप्पणी और मृत ये वहां देखना चाहिए आपको मैंने त्रिनाचिकेत स्त्रिविद समझी आदि मंत्र में ये त्रिराचिकेत सदा था वहां तो देख लेना चाहिए भाष्य का टिप्पणी में समझ लेना चाहिए करके छोड़ दिए अवधान भाष्य था मैंने दंता और गंतव्य बना हुआ तो उसको जाने के लिए गाड़ी की जरूरत होगी घोड़े होंगे गाड़ी खींचने के लिए घोड़े होंगे रास्ता होगा और वहां ड्राइवर ऐसा होगा ड्राइवर कैसा होना चाहिए घोड़े कैसे होने चाहिए गाड़ी कैसी होनी चाहिए और घोड़े के लगाव कैसा हो कृषि कैसी होनी चाहिए गंतव्य रास्ता कैसा है किस तरह चलना होगा ये सब यहाँ कथन करना है रथ रूप की कल्पना करेंगे हम एक शरीर को रथ बना के कल्पना करेंगे गाड़ी के कल्पना करेंगे रथ रख कल का हाथा उतरवा से उसको प्रसिद्ध रथ शाद्री से कल्पना ही प्रसिद्ध रथ है गाड़ी है जो तांगे आदमी चलते हैं तो देखा है उसी समान यहां हम कल्पना करना है शरीर में कल्पना करना है आगे शरीर में, में कल्पना करके दिखाएंगे ये कहना चाहें ऋतम का अर्थ करते हैं रितपान करता जीवस्ता और एक दो हृदयाकाश में दो आत्मा है एक कर्मफल का भोग करने वाला और एक कर्मफल का भोग न करने वाला एक आ किसका अर्थ करते रितपान करता जीवावस्था और एक एक चेतन भी है दिया वो भी हृदया है कि करता वाला जीव एक है। दो में से चेतन है सिद्ध चेतना सिद्ध सिद्ध है सभी जानते हैं इस जीव को सब मानते हैं है। और द्वितीय दिव्य आराम लोग संख्या प्रमय समान स्वभावे प्रथम प्रतिथि दर्शन चेतन तथा समान स्वभाव परमात्मा का द्वितियों को किया और दूसरा घूमना है एक तो चेतन प्रसिद्ध है जीव दूसरा कौन है वह दो है कर्मफल भोगने वाला जब तो, ये कहा तो दूसरा तो एक है वो कौन होगा चेतन होगा जल होगा क्या होगा एक काम लिया में एक चेतन जीव यही चेतन जीव लिखता है दूसरे के विषय में जब संज्ञा होगी तो कहा द्वित अन्वेष वाला जब दूसरे के अन्वेषण करेंगे हम ढूंढने लगेंगे कौन हो सकता है दो है यहाँ तिगंत दो बचन है दो बचन का प्रयोग है तो अन्वेषण करने पर ढूंढने पर लोग एक संख्या क्रम है कहते हैं देखो लोग में जब द्वित संख्या सुनाई पड़े ऐसा सुनाई पड़ता हो लोग में तो क्या कहते हैं समान स्वभाव प्रथम प्रतिथि जो समान स्वभाव वाले का पहले प्रतिथि होगा जैसे स्वभाव वाला यह है दूसरा भी ऐसे स्वभाव वाला होना चाहिए लोग में ऐसे होता है समान स्वभाव समान स्वभाव होने से क्या होगा चेतन प्रथम कैसा है चेतन है तो दूसरा भी चेतन ही होना चाहिए तो होता है पहले वाला चेतन है जीव है चेतन है चेतन होने से समान स्वभाव परमात्मा ही वृत्ति है समान स्वभाव वाला कोई भी चेतन धर्म वाला द्वितीय में परमात्मा ही प्रतीत होता है परमात्मा ही एक दूसरा सिद्ध होता है एक टिप्पणी पाज की इधर कहते हैं गवा संबंधी भैंसों की तो प्रत्येत आहतीम प्रथम प्रत्य। कहते हैं गाय के साथ जब संबंध होगा तो गाय एक चेतन वस्तु है तो उसके साथ भैंस भी आ सकता दो है, है। दो भाई गए व दो बैठे रहे तो कहने पर एक गाय है दूसरा भैंस भी चेतन होने से आ सकता है ऐसे ही गोवा संभवे भविष्यों की प्रत्येत आर्थिक गाय के असंभव में क्या होगा तो भैंस भी लिया जाता है क्योंकि तो गाय नहीं है तो भैंस लिया जाता है चेतन को लेकर के ऐसे यहां भी है गो लेना हो तो चेतन लेना होगा तो पश्चिम तो उपचारा पारित्व नहीं चलते तो द्वितीय जो चेतन है केवल गौण है ये पातृत्व तो धर्म नहीं है भो, भोक्तृत्व तो धर्म उसमें नहीं है वो साथ में होने के कारण लग गया संगदोष लगा हुआ है उसने होने से ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया छत्र लगाया हुआ जो दूसरा चेतावेश परमात्मा है उपचार गौड़ हुआ उसके लिए पातृत्व जो गौण है मुख्य नहीं है मुख्य तो जी भोग करता है पात्रत्व संबंध उपचार पातृत्व में वो भोगता है ना कि कहांतों शब्द का प्रयोग किया किंतु वो वास्तव में भोगता नहीं ऐसी दो आत्माएं कहा अभी गये आत्मा ने कहा परमे परार्धे गुहा कहा है जो परमात्मा का स्थान है जहाँ परमात्मा की उपलब्धि होती है उस स्थान हृदय रूप गुहा का तो गुहा का अर्थ किया था आश्रम से किया था आकाश पुरुष आकाशान परम पर है वो परमे परार्ध्य परम अर्थ ये भी होगा तो बाह्य पुरुष संस्थान जो आकाश है उसे पर वो श्रेष्ठ ऐसा है तो आकाश संस्थान देहाश्रय आकाश और प्रदेश यही होता है मतलब ठीक जो शरीर है शरीर में पुरुष आ गया ठो शरीर पुरुष आकाश और संस्थान क्या होगा देह का आश्रय होगा देह जिसमें रहेगा या देह के भीतर जो होगा देह आश्रय देह आश्रय देहाश्रय ऐसे देह के भीतर में देह में आश्रित आकाश भीतर वाला आकाश हो जाए अथवा देहा आश्रय यशन ऐसा व्यक्ति देहा आश्रित है जिसमें बाह्यो तो वाला आकाश हो जाएगा बाह्य का आश्रम दो तो हो जाएगा शरीर के बाहर वाला आकाश में देहा आश्रित है और भीतर वाला आकाश देहा में आश्रित है सप्तमी तो समास कर सकते हैं कर सकते हैं ट्रिप्पन दिखाई देहाश्रय आकाश परेश बाह्यो पुरुषाकाशन बाह्यो में शरीर आकाश यह है तब संस्थान ये लेना है यदा बाह्य पुरुष हो दे बाह्य पुरुष देह होगा तस् आश्रयभूत आकाश देह का आश्रय भूता आकाश तो बाह्य भूताकाश बाहर वाला हो जाएगा उधर आकाश नहीं होगा ये आकाश का तो देहाई आश्रय है देहा में आश्रित है भीतर वाला ये भी बाह्य आकाश हो जाता है इससे पर है अगर बाहर वाला देह जिसमें आश्रित है बाहर वाला भूता जिसको हम आकाश भूत रहे प्रसिद्ध है इस दोनों अर्थ सकते हैं तो इससे पर दोनों से श्रेष्ठ है महाकाश से भी श्रेष्ठ है उधराशी श्रेष्ठ है ऐसा परमात्मा स्थान है आकाश प्रदेश आकाशस्थान विधि आकाशस्थान है आकाश प्रदेश आकाश प्रदेश यही है इसे वो वाय श्रेष्ठ है और परमात्मा की उपलब्धि स्थान है अवन स्थान है ऐसा स्थानी का पंचाग भाषण का आता केवल ब्रह्मद्धा ही ऐसा बोलते हैं अकर्मी लोग बोलते हो दो रहते हैं करके बोलते हो ऐसी बात नहीं है पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी बोलते हैं पंजाबी क्या है छोटा तो पंजाबी तो का है कार्यकृत्यो अग्नि दक्षिण अग्नि आवरिय सभ्य अवसत्य पंचाग्रे शांत जिन्होंने पांच अग्नि का सेवन किया जो बृहस्पति उपासना करते हैं तो कार्यकृति अग्नि है जिसे अग्निहोत्र की जाती है ये गृहपति के द्वारा ही किया जाता कार्यकर्ते बोलते हैं और दूसरा है दक्षिणा अग्नि बोलते हैं जिसमें ये जिसको अनुआहरी पतन बोलते हैं खाना पकाया जाता है तीसरा आहवरी अग्नि है हवन काल में को जलाया जाता है तो आवरिया अग्नि होती है चौथा सभा जहाँ होते हैं आपके सामने अग्नि के सामने रख करके सभा करनी होगी आपको झूठ बोलना अग्नि साक्षी है इसलिए कोई भी कार्य करते समय हमारे यहाँ पहले हवन अग्नि को साक्षी करके काम किया जाता है अग्नि साक्षी तो वो सभ्य अग्नि सभा के जो अग्नि तो सभ्य अग्नि कहा लेकिन आवश्यक भी आने पर जो उनके लिए सेवा में लगने पर अग्नि वो भी आवश्यकता ये पांच प्रकार के अग्नि ये थे पंजाब नयोग ये पांच अग्निया हों उनको कहा पंजाब नय पंजाब अग्नय यशांत थे पंजाब नय बहुग्री समाचार वासी पंजाब मेंसी ने कहा अब ये भी सतने कहते हैं क्या है देव पर्जन्य पृथ्वी शो पृथ्वी पुरुष योग अग्निवृष्टि ये गुर्वते उपासना है तो इसमें छान लोग में और वृद्धाव्य में दोनों में ही पंजाग्नि की चर्चा है असौभाव लोगो गौतमाग्नि इत्यादि शब्द है वहाँ तो ये जो देव देवलोक अग्नि अग्निवृष्टि करना पजन्य जो पाष्पा जल में अग्निवृष्टि करना पृथ्वी में अग्रवृष्टि करना पुरुष में कहना स्त्री में कहना पाजग्नि क्योंकि ये व्यक्ति सब कर्म करने वाला कर्म करने वाला व्यक्ति पांच बार हवन होकर फिर शरीर पर रक्त करता है यही तो है ना गर्मियों की गति यही है पहले स्वर्ग पहुंचेगा फिर उसके बाद कर्म भोगने के बाद में बारिश की के द्वारा नीचे गिरता है वो बारिश में जाएगा फिर वो पृथ्वी को पटकेगा फिर पुरुष में पहुंचेगा राम आदि बीज आदि के द्वारा स्त्री में पहुंचेगा फिर उसके बाद होगा यही है इस एक उपासना इसकी उपासना वो ये तीन नंबर टिप्पण में कहा दीर्व्य इत्यादि तथा ही सूर्य सूर्य वृद्धा का असौ भय लोगों को बहुत गौतम में शानदार असौ भाव लोगों गौतमान में इससे थोड़ा भेद है इत्यादि कहा अच्छा चार चार देने। चार बना तीन ये एवं एकदद अमी अरण्य श्रद्धा सत्यम उपासक दी इत्यादि जो पंजाब की विद्या के चर्चा में आया है कि वो लोग पंजाब की विद्या के उपासक लोग और या एवं एकदद विरुद्ध ऐसी उपासना करते हैं जो लोग और एच अमी अरण्य श्रद्धा सत्यम उपासक जो जंगल में बैठकर के उपासना कर रहे हैं बाण लोग जो होंगे वो भी अतिविधिर अभिषमित उनके मार्ग अचिरादी मार्ग होगा दक्षिण मार्ग नहीं होगा उत्तरायण मार्ग होगा इत्यादि जाते जाते प्रभ लोग पहुंचेंगे वाक्यशेषादी वाक्यशेष है तो गृहिणा ये पंजाब विद्यालय अधिक्रिय है इसलिए क्या होगा गृह लोग ये ग्रस्त लोग हैं पंजाबी विद्या के अधिकारी कम है ग्रस्त लोग यहाँ ये आवेदय अग्निहोत्राधिकारी आता है उनको अग्निहोत्राधिकारी अग्निहोत्राधिकारने वाले लोग हैं पंजाबी विद्या करने वाले लोग हैं अग्निहोत्र ग्रस्त करेगा उनको लेता है के कहा अच्छा आगे ठीक आए थोड़ी सी ना नमो शांति ना न शांति ब्रह्मविदा पंचाग विदा साम्प्रदाय अनुपलब्धता यह है ही नहीं ब्रह्मविद्ता भी नहीं है आज आज की और पंचाग् के उपासक भी नहीं क्यों आजकल कोई मिलते नहीं क्यों चर्चा उठाइए सर यह पूर्व मंत्र जो कहा साया छाया तपो ब्रह्म पंजाब ये है न सकती है ना पंजाब की उपासक भी नहीं है, है। सांप्रद्ध कोई नहीं है सांप्रतम हाँ अलुना कोई नहीं है अनुभव आजकल कोई उपलब्धि नहीं मिलती न प्रमुखता मिलते हैं ना पंजाब में उपासक मिलते हैं इसलिए नहीं है ऐसा शंका उठाई किसी ने तो उत्तर देते हैं पूर्व विद्युत तो अनुभव विरोध शंका के विरोध है क्या पहले के विद्वान तो अनुभव विरोध है बहुत सारे प्रकृत्या थे आज हो न हो तो आज के लिए भी योग्यता है ऐसा कहेंगे करना चाहे तो कर सकता है देखो घटम प्रति दंडम कारण ऐसा पूछे नहीं आए विरोध घट प्रति कारण क्या है दंड का कारण और अन्यस्थ जंगल जो जंगल में दंड होगा वो घट के लिए कारण बन रहा है कि नहीं बन तो कैसे आपने घट ये घटन प्रति दंडन का आप जहां घट बनेगा तो दंड होगा वो दंड का कारण बना नहीं वो जंगल में पड़ा हुआ वही सड़ेगा वो तो किंतु कहेंगे योग्यता है उसमें आपको विश्वास न लाओ उसको जिसमें आपकी शंका हो रहे लाओ घट बनाने के काम आएगा कि नहीं आएगा योग्यता है उसमें नहीं योग्यता जो पाए भले नबा पाए किंतु योग्यता है वैसे यहाँ पे आज के लोगों की योग्यता है क्योंकि वो जैसे मनुष्य थे चेतन थे आज भी चेतन है मनुष्य है करना चाहे कर सकते हैं पंजाबी विद्या उपासना भी कर सकते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं क्या आलोचन की बात है ये आजकल कोई नहीं है ये पहले बात ही करें आलोचन की ये बोलना चाह रहे हैं ये नशा की तरह पंजाबी विद्या सब थम अनुप्र बात आजकल नहीं मिलते हैं इसलिए ना न पंचाग उपासन है ना प्रवत्ता है तो फिर ये क्यों कहा ये सब ऐसा करने पूर्व ने क्यों कहा तब यह समा उठाए तो उत्तर दिया पूर्व विद्युत अनुभव विरोध माला इस बातों में विरोध है तुम्हारी बातों में विरोध क्या? पहले के जो विद्वान होता विरोध होता है पंचांग विद्या के उपासन भी बहुत सारे रहे गृह स्थलोक और आत्मव्यता भी बहुत सारे रहे विरोध होता है ये उत्तर दे रहे हैं के से देते हैं उत्तर देते हैं यवशेतूजा अक्षर प्रमय पद अवयं कृतीर्षा पारं नाचिकेत सही सोतु अरमेम अवयं चितीशताचिकेत सही अवय से परेतु है ऐसा है किसके लिए सेतु है सेतु पार जाने का साधन स्वर्ग आदि जाने का साधन किस है किसके ईजान नाचिकेतम ईजाना वहां संबंध करना जो तो नाचिकेता अग्नि के चयन करने वालों का सेतु का काम कर रहा है जो परमात्मा वो तो ब्रह्मा है सेतु का काम करता है यहां से स्वर्ग को जोड़ देगा वो जैसे इस तट से उस तट को जोड़ने वाले को सेतु बोलते हैं जो कुल को सेतु बोलते हैं इस तट से उस तट वैसे धरती से स्वर्ग को जोड़ता है कौन एक आदि कर्म तो सेतु हो जाता है कर्मियों के लिए ऐसा है कर्मियों के लिए सेतु का काम करता है नाचिकेतम ईजा या सेतु ऐसा मत करना तो नाचिकेता हो तो है अगर माना यज्ञानी करने वालों बोले तो सेतु का काम करना ईजा ना है ईज धातु है गति कुत्न गति अर्थ में जाने वालों को स्वर्ग आदि जाने वाला बोल सेतु का काम करता है तो परमात्मा ऐसा है और दूसरे हैं कौन जो गमन नहीं होता जिनका अक्षरम भ्रमय परम दूसरा है जो अक्षर परम परमरम है अवयम तीर्थ पारम जो तो संसार सागर से पार करने वाला है इसके लिए जो परमत्ताओं के लिए जो आत्मज्ञानों के पार करता है जो ऐसा तत्व है ये दो बातें हैं अवयम तीर्थ स्थान पारंभ अक्षरम भ्रमय सके बी वन करना है उसको हम जानने में समर्थ हो गए ऐसा हैं। प्राथना प्राथना जो राज कहते हैं प्रार्थना है प्रार्थना में लिंग है क्योंकि विधि निमंत्रा मंत्रा दिष्ट संप्रश्न प्रार्थने से लिंगना प्रार्थना करते हैं हम उसको जानने में समर्थ हो ऐसा होते ये यहाँ है तो यहाँ पर ये जो सके बी होता है सकू है परस्पर गरी धातु है चक्रोवती बनता है किंतु यहाँ पर विधि लिंग उत्तम पुरुष का बहुवचन है क्योंकि आत्मा ने कदम प्रयोग किया है क्षमता है भाषिका है इसको सपन बनता करके सत्र लगा, बोले। पर लगा बोले के बोलेंगे पर्स ने कदम प्रयोग करके शत्री लगा के बोलेंगे भाषिका सखे कदम ऐसा है सखीलिंग सूत्र है समर्था अर्थ है लिंग लगा रहता है ऐसा सखीलिंगता है, है ऐसी स्थिति आश्ना यहां सेतु रिवा सेतु सेतु हमारी पुल तो नहीं है नदी का बांध जैसा बांध तो नहीं है इस तरह तर से उस तरह से जोड़ता है जैसे सेतु काम करता है वैसे काम करता है परमात्मा यज्ञ करने वाले स्वर्ग से जोड़ देता है और क्या है जो ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान के बात से अपने से जोड़ता है सेतु का काम करता है जीव को क्रह्म जोड़ देगा और यज्ञ आदि करने वाले को स्वर्ग से जोड़ेगा ऐसा है सेतु का काम करता है इसलिए सेतु सबसे प्रेरित किया परमात्मा ऐसा जो परमात्मा ऐसा है या सेतु सेतु या सेतु भी का सेतु तो नहीं है कुल तो नहीं है किंतु कुल जैसा ही है कुल जो काम कर है वो काम करने वाला है ऐसा है। किसके लिए सेतु में सेतु ई जा राना जो एजन करने वाले यजवान लोग हैं ये या ईजा कर्मिणाम जो कर्मी लोग हैं गिरस्तार भी लोग हैं जो पंजाबी की उपासना करने वाले लोग हैं राज्य के अग्नि के चयन करने वाले लोग हैं उनके लिए सेतु का काम करता है जो परमात्मा स्वर का सहयोग लेता है क्यों सेतु का दुख संतर धत्वाद यहां जितने कष्ट है लोकांतर में इतने कष्ट नहीं है दुख पार करने वाला है इसलिए सेतु को कहा सेतु है प्रभा नाचिकेतो अग्नि इसको नाचिकेता अग्नि कोई सेतु बोला है जो नाचिकेता अग्नि ऐसा है सेतु का काम करने वाला है ऐसा अग्नि है वो तो हम बयान चेतुन सही सपन उसको हम जानने में भी समर्थ हो और चयन करने में भी समर्थ हो और सेतुन चाह दोनों ने केवल जानने के लिए नहीं चयन करना भी है दोनों के लिए हम समर्थ हो क्यों वो अपर प्रमुख साधन है नाटके तकने के चयन करने से ना प्रोत्तन प्राप्त करता है ब्रह्मलोक पहुंचेगा वो ब्रह्मरूप नहीं होगा ब्रह्मलोक पहुंचेगा उसका साधन है तो सत्य कभी का अर्थ भाष्यकार करते हैं स्वप्न मंत्र कहते हैं शत्रि प्रत्यय लगाती है परस्पर करी दातु था और श्रुति में आत्मे पद में कर दिया तो यहां पर भाष्यकार क्षत्रि लगा के बोलते हैं शत्रि परस्पर पर पद में होता है साहित्य आत्मनिपद में है तो शत्रि क्यों यह लटर शत्रि सामुद्व प्रथमा समाधि करने से नहीं हुआ है सत्र करने वाले शुद्ध चार पांच सूत्राएं देना है लटर सत्र प्रथमा समाधिक अगर आप अष्टाध्याय देखें तो ऐसे तो यहाँ पर लक्षण हेतु क्रियाया शुत्र से यहाँ हेतु अर्थवेत्री है ये दिखाना चाहते हैं मान उस ज्ञान के लिए हम समर्थ हो ऐसा हेतु तो अर्थव दिखाना चाहते है शत्री को आगे इसलिए सके मही जो उत्तम पुरुष के सामने क्षत्र लगा करके प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं सपनु बनता सप् के धातु शत्रु आया स्वादि का धातु स्नू प्रत्यय हो जाएगा सपनों आगे क्षत्रि का जाएगा। जाएगा तो हो जाएगा, उम लग जाएगा गुम हो जाएगा इधर ये अच्छे सुधात भूमान कर गम हो जाएगा बन जाएगा जस का रूपये समर्थ हो यह लक्षण है ये कोई यह हो गया यह सेतु ईदावरा नाम नाचिकेतम सदैव ही उस नाचिकेता अग्नि को जानने के लिए हम समर्थ हों एक वाक्य पूरा हो गया और दूसरा बात वाक्य कहते के केन्चा अभयम जो अभय तत्व है अभयम भाई शून्यम जहां जा जाने के बाद में कोई भय नहीं होगा निर्भय है ऐसा स्थान है कहते हैं सत्संग चल रहा सत्संग चलते चलते में भूकंप हो भूकंप हुआ तो सब तो भागे सब भागते रहे किंतु तो जो कथा कर रहे थे महात्मा जी वो भागे बैठ गए सब भागे थोड़ी देर में शांत हो गया कुछ नुकसान नहीं हुआ फिर आ गए बैठ गए बैठ गए तो महात्मा जी से प्रश्न किया महाराज इतना बड़ा भूकंप हुआ सब लोग बाहर गए आप क्यों नहीं गए तो आप क्यों नहीं भागे वो कहते मैं क्यों था आप लोग ऐसे भागे उल्टे भागे थे मैं अच्छे उल्टा भाग मैं बेहतर भाग अब बाहर भागे वो खतरे के स्थान था वही धरती फर सकती थी तो कुछ भी हो सकता है मैं था ऐसी जगह भाग था या कुछ वनों वाला आवाज़ मैं बाहर अभय ऐसा अभय तत्व है जो उसको भी हम जानने में समर्थ तो नहीं आत्म प्रसंसार तो से पार संसार से पार करने वाला तत्व तो तो है जो तो अवैध स्थान है उसको भी जानने का समर्थन दो बातें बताया माने अपरक्रम और पर एक तो अपरक्रम के विषय में है नाचिकेता नाचिकेतम ना सके में जो एक एक करने वाले यजमानों के लिए नाचिकेताग्नि होती है उसको हम जानते समर्थन अपरक्रम प्राप्ति के सामने हो और एक पर साधन है वो बताते हैं है, संसार से पार ये पार है पार है, तार्णे वाले की इच्छा कौन है संसार से तरन मुमुक्ष लोग हैं उनके लिए पार करने वाला है ऐसा तिथिर सलाम तुरक्षाओं त्रिपल यहाँ पर श्रम करके किया हुआ है श्रम करके सभी ला गया है करतु इच्छुता हम करने में इच्छुक और जो है क्या होगा ब्रह्म विराम जो प्रवृत्ता है संसार से पार जाने के आते उसके लिए भी जो आश्रय देता हो या परम आश्रय परमाश्रय परम आश्रयता अक्षरम्र आत्माख्यम ब्रह्म अक्षर आत्मा आत्मा, आ, आत्मा बोलते हैं वही ब्रह्म अक्षय ब्रह्म उसको जानने भी हम समर्थन दो बातों को जानने का समर्थन या प्रार्थन कर हैं एक तो राजकीय प्राप्ति संबंध है अपर प्रमुख प्राप्ति के साधन और एक तब से तत्व ज्ञात है यहां पर चेतुन शब्द नहीं है पहले वाले में ज्ञातुन चेतुन सदेव नहीं था उसको जानना भी है चैन करना भी है क्योंकि तो तो यहां केवल ज्ञान ही है तत्व ज्ञात हो ब्रह्म को यहां जानने का समर्थन हो हमें स्वप्न बनता कोई सगे नहीं था सप्न बनता है परापरि ब्रम्णी कर्म ब्रह्म विदाश्र है मेरी तरफ वाक्य मेरे वाक्य का सही हुआ दो ब्रह्म को जानने जानने योग्य दो ब्रह्म हैं एक पर्रह्म और एक अपर ब्रह्म ऐसा है दो ब्रह्म जानने के हैं एक परापरि ब्रह्मणी जो पर और अपर ब्रह्म दो ब्रह्म हैं कर्म ब्रह्म विदाश्रय एक कर्म में कर्मविद में आते हैं एक ब्रह्मविद में आश्रय है दो ब्रह्म ऐसे है दो का आश्रय बनता है कर्मविद का आश्रय अथवा ब्रह्मविद का आश्रय कर्मियों का आश्रय है अपर ब्रह्म और का आश्रय है।, है, तो। है ये दोनों वेदी तब्य जानने योग्य है प्रथम दो बच्चन वेदितव्य वाक्य दोनों ही जानना चाहिए ये वाक्य का अर्थ होगा कहा वही उपन्यास है पूर्व मंत्र में यही उपन्यास किया था रितम दिबंधों में दो, दो के साधन बताने के दो ब्रह्म की उपासना की चिंतन किया था यही बताया टीका कहते हैं पूर्व पक्ष ने जो तो शंका उठाई थी ना आजकल ऐसे व्यक्ति को मिलते नहीं है इसलिए प्रमुखता भी नहीं है पंचांग के उपासक भी नहीं है तो क्यों यह चर्चा उठाई है उस शंका उठाई थी उसका उत्तर दे रहे हैं पूर्वेशम यद्यप प्रभत्वादी सम्भव पूर्वादि बोलता है महाराज पहली बार ही हो सकते हैं शास्त्र में चर्चा है मानते हैं यश है तुम ईजा राम विश्व तो नहीं सकते कोई चर्चा है तो पूर्वेशा यद्यपि प्रवृत्तिवादी संभव संभव है पहली बार होने पर भी संभव हो सकता है क्यों प्रभाव अतिशय में अतिशय प्रभाव वाले थे वो होने पर भी फिर भी न आधुनिका अल्प प्रज्ञा यद अल्प प्रज्ञा वाले यहां आपके लोग तो क्षुद्र बुद्धि वाले कुछ बुद्धि वाले हैं न संभव इनको तो होने सकता है आशंका ऐसे समझा करके उत्तर देते हैं देखो चेतनत्व दोनों चेतन है ना वो भी चेतन थे कौन पूर्वज भी चेतन थे ये विद्युत चेतन कैसा हुआ है ये कौन सा है, छेतन छेतन तो तो हम है।, है हो चेतनत्व चेतनत्व धर्म दोनों में है स्वाभाविक ज्ञातृत योग्यता अस्थित स्वाभाविक क्या है ज्ञातृत्व समझने की शक्ति योग्यता है इसके पास नहीं समझता है तो इसके अलग है स्वाभाविक ही व्याकृत योग्यता स्वाभाविक है जगृत चेतन में ज्यागृत योग्यता स्वाभाविक है तो ये भी चेतन है इसको भी तो ज्ञान हो सकता है ना करेगा तो हाँ आवश्यक बनेगा तो अलग बात है, है। इसे स्वीकार करके स्मान कर तात्पर्य मातात्पर्य बता दिया यही है।, है दो ब्रह्मों को जानना चाहिए बस बराबर एक ब्रह्मी एक ब्रह्म दो ब्रह्म जानना चाहिए हर ब्रह्म और पर कौन कर्म परम विधा आश्रय कर्म गित में आश्रित है दूसरा ब्रह्म ब्रह्मगित में आश्रित है ऐसा दो ब्रह्म को जानना चाहिए एक आत्मलाकार के बोलते हैं थोड़ा थोड़ी सी है तरु ग्रंथम तरह ग्रंथ ग्रंथम तलियो आत्मा और दोनों आत्माओं की चर्चा करते हैं गंता है गंतव्य आत्मा की चर्चा करना है एक प्रापक है एक प्राप्त है एक प्राप्त है एक प्राप्ति है ऐसा है। ये दीर्घाथ बताना है रूपक बनाकर के दाय रूपक बनाने का योग उन दोनों आत्माओं में से एक प्राप्ति आत्मा है और एक प्रापक आत्मा है एक प्राप्त करने वाला एक प्राप्त होने वाला और जीवात्मा को परमात्मा में प्राप्त करना है परमात्मा प्राप्त करना है ये गंता है ग्रंथ निष्ठान है ये दो आत्माओं में से प्रथम ग्रंथ प्रथम ग्रंथ में प्रथम ग्रंथ प्रथम मंत्र इसी बल्ली के पे आदि मंत्र में कहा यह प्रथम ग्रंथ करते प्रथम मंत्र प्रथम मंत्र में कहे जो आत्मा का मंत्र आत्मा मध्य पत्र करते दो आत्माओं को बीच में इस इस बल्ली का प्रथम मंत्र है वो उसने जो कहा था ये आत्मा के बीच में कप्र सब्वर से होगा पहले मंत्र है आत्मा रथ्य शरीरम रथ मन प्रगृह मन प्रगृह आत्मा प्रतिम् विद्ये शरीरम प्रथम आत्मा विद्य शरीर बुध्यंत सारथिम विद्ये मन प्रग्रह मन प्रग्रह आपको जाना है परमात्मा के पास मिलना है परमात्मा भी है बेतर भी है बाहर नहीं है दोनों भीतर ही हैं बाहर बाहर जाकर के लोकांतर में जाना नहीं है बेहतर भी हैं कुछ बुद्धि बदलना है तो क्या जाना है तो क्या चाहिए अपने को आप गाड़ी मालिक समझो इस शरीर को गाड़ी है इसके मालिक हैं आप। आप, आपकी संपत्ति है ये आप दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें आपके हाथ में है आप इसके मालिक हैं आत्मा रथिन देती है, है। रथी है रथ वाले को रथी बोलते हैं गाड़ी का गाड़ी मालिक है, ऐसा शरीर तो और ये इसको, मतलब जो जाने वाला है इसी शरीर के साधन से ही चलना पड़ेगा शरीर के अभाव काल में आपसे कोई साधना नहीं होगी जबकि साधना करना पड़ा थोड़े शरीर के आस्थी दोनों तरफ सूक्ष्म काम कर पाएंगे सूक्ष्म शरीर थोड़े देर से अकेले होंगे तो मुर्शिद अवस्था में हो जाए वो तो काम नहीं कर सकते जब उनको कुर्सियां मिल जाती है तभी तो काम करते हैं जब उनकी गोलटे मिल जाए वो स्थान जहां जा रहते हैं वो मिलने पर काम कर सकते हैं जो चक्षु है आप हो तो काम करेगी काम करेंगे तो सुरत और काम होने पर करेगी नहीं तो नहीं करेगी सुरतरिंग ऐसे तो ये शरीर को रथ समझना इसको इसी से हमको अच्छा पूरा दूर करना इसी से करता है गाड़ी चलाना है गाड़ी यही है हमारे पास साधन कर शरीर का शरीर को यही करना और आत्मा को अपने को आत्मा को रखी समझना मालिक समझना एक समझो तो बुद्धि को सार्थक वृद्धि इस शरीर की गाड़ी को चलाने की जो ड्राइवर वो बुद्धि बुद्धि ठीक है तो ठीक चला बुद्धि करावे तो कारण बुद्धि उनको सार्थक वृद्धि ड्राइवर सार की समझना बुद्धि को और मन वे बेवजा बदि है ये मन को लगाम समझना अरे आज के भाषा में स्टोरिंग कर सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं ऐसा समझना मन प्रग्रह प्रग्रह घोड़े के मुंह में लगा हुआ है और ड्राइवर पे पकड़ा हुआ है उसको लगाम देते हैं उसको पंद्रह समझ देता है लगाम समझ का मान को देता है सारथी शब्द धातु से सारथी बनता है इति सारथी ले जाता है सारे की असवानी सारथी गोणों को चलाता है श्रीगतो दातु है सारथी नहीं सारा की असवानी अशुओं को चलाता है इसलिए उन्होंने सारथी कहा सर पे चशु चाहे मारिंग है उसे कठिन प्रत्यय हुआ है अथी बसता है कठिन हुआ है नित मारा जाएगा वृद्धि हो जाएगी सार्थी बन जाएगी सार्थी सब ऐसा है से देखें पत्र ये उपाधि संसारी उपाधि अंतरण आदि बुद्धि के कारण तो संसारी बना हुआ आत्मा है दो आत्मा है एक असंसारी एक संसारी दो तो यही है एक गनता है एक गंतव्य है एक प्राप्ता है एक प्राप्त है स्थिति में है अभी जीव जोड़ रहा है परमात्मा को मिल है मिल है इस स्थिति में कि उपाधि के काल ऐसा है उपाधि हटाएंगे तो यही परमात्मा है जनता दंध को समाप्त हो जाएगा अभी उपाधि काल को लेकर के दो आत्मा भी चलता है शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा उपाधि काल को लेकर था उपाधि हटाने पर वहां दो आत्मा की बात ही नहीं है ऐसा पानी में पानी मिलना जैसा बोलते हैं वो भी गलत होता है निदान के हिसाब से पानी में पानी मिलने का उनके अवयव अलग अलग रहेगा उन तवों का अवयव अलग अलग भी रहे ऐसा भी नहीं है ये नहीं कि जाके वहां मिल जाए मिलना माने दो जुड़ने पर संयोग होगा ऐसा नहीं वही है उपाधि भिन्न मान रहा है बात असली है पानी में पानी मिला ये बात नहीं पाने पाने तो नहीं बनती है पानी में पानी मिला नहीं वहां उन गणों का संयोग होगा संयोग होने पर दो होंगे तभी तो संयोग होगा वहां व्यक्तित्व दिखता है यह दिन तो नहीं है ऐसा समय पत्र या उपाधि कृथा संसारी जो उपाधि के कारण से बना हुआ संसारी जीव जिसको बोला जा रहा है द्वात्माओं में से विद्या अविद्या अधिकृता विद्या और दोनों के लिए अधिकारी यही होता है माने अच्छा काम भी कर सकता है खराब काम कर सकता है ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है अथवा संसारी वस्तु भी प्राप्त कर सकता है दोनों के है अज्ञान और ज्ञान दोनों ले सकता है और इतना तो मोक्ष कमानाया जा है संसार संसारेगा विद्या का अधिकारी माना जाता है विद्या को लेकर जब विद्या की तरफ देगा ज्ञान की तरफ देगा और संसार जाना हो तो अज्ञान के तरफ आदि संसार जाने के लिए यही है यही होता है उपाधि संसार मोक्ष जाने मोक्ष की तरफ जाने वाला हर संसार की तरफ जाने वाला यही होता अधिकारी है ये मोक्ष की तरफ के लिए अधिकारी यही है और कि संसार के तरफ जाने के लिए अधिकारी यही होता है जैसा करेगा वैसे होगा करते तो दोनों तरफ जाने के लिए गाड़ी यही है ये यह शरीर के माध्यम से पाप कर्मादि करके हम संसार में जा सकते हैं ज्ञानार्जन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उन दोनों में से क्या होगा तस्वीर जो जीव है जो दोनों के लिए अधिकारी बन पा चाहिए जैसा चाहे वैसा करे संसार की तरफ जान आएगी मोक्ष की तरफ जान उसका तस्व उस जीव का तब उभय दो तरफ जाने का रास्ता है इसका दोनों तरफ जा सकता है के अंदर के संसार तक में कर सकता है इनका कर सदुपयोग करके मुक्त हो सकता है साधन तो यही है यही शरीर है यह। पहले यही इंद्रिया है शरीर के पास यही है पहले हमारे जो महात्मा पूर्व थे यही यही साधन उनके पास के थे पहुंचे और साधन थे पास वो दूसरे लाइन में हो गए हम दूसरे लाइन में हमने दुरुपयोग कर दिया बात इतनी है उन्होंने इनका सदुपयोग किया हमने दुरुपयोग किया बात इतनी तद उभ कर वो दोनों के दोनों जाने के लिए साधन हैं उसके लिए चलने के लिए एक साधन चाहिए कहीं जाना है जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है तो रथ की कल्पना करते हैं शरीर रथ है ये बोलना चाहते हैं रथ की कल्पना करते हैं तथा तम आत्मान संसा रथिनम रथवाणीना दीदी उनमें से जब रथ की कल्पना करेंगे तो रथी होगा तभी तो रथ होगा गाड़ी बाजी वन कहा जाएगा तो वहां इसलिए तम आत्मा को जो आत्मा कर्म फल भोक्ता कर्म कर्मफल का भोक्ता जो कहा था रितन रिपनत हो जिसको कहा था उसको रित्व कर्म है का भोक्ता उसको संसारी जो है दो में से एक आत्मा ऐसा है उसे को रथिन रथ स्वामी नथस्वामी समो रथिन बिद्धि उसको रथी समझना ये मालिक है ऐसा समझना विद्दि मानी ही कहा शरीर किंतु शरीर को रथ समझना गाड़ी समझना ये जाएगा संसार की तरफ जाना है ये मोक्षण की तरफ जाना है जीवात्मा ने जाना है गाड़ी है शरीर जैसे चलाएगा चलाने के ऊपर है डा लेकर गाड़ी दे गई ठीक चलाएगा तो ठीक चले उसके ऊपर है शरीर हम बताने रथम रथ बद्ध है स्थानीय इंद्रिया आत्मा शरीर शरीर जो है ना जैसे रथ में भरे हुए घोड़े जैसे खींचते है ना रहे। तो है, है इंद्रिय यहाँ पर इंद्रिया हैं कि गाड़ी को खींचने वाले इंद्रिया है ये जो गाड़ी शरीर है इस शरीर को खींचने इंद्रिया अभी आप यहां बैठे हैं आपके मन में एक बासना जग गई मुझे रसगुल्ला है आप माड़ा कह करके बैठे थे अब तुरंत वो जो मन पुष्काल में कहा आगे बैठेगा जीवआ में आगे बैठ जाएगा रसगुल्ला जीवआ का स्वाद तो वो जीववा क्या करेगी ये शरीर को घजन करके ले जाएगी जहां रसगुल्ला होगा मन में संकल्प उठता है इंद्रियों का विषय का संकल्प जहां उठेगा वो मन तुरंत तो उस इंद्रियों में जाके मिल जाएगा और वो इंद्रिया ले मिल जाएगी विषय पर पहुंच जाएगी इसलिए इंद्रिया जैस, जैसे गाड़ी को घोड़े खींचते हैं इसी प्रकार के शरीर की गाड़ी को खींचना रथ को खींचने वाले कौन इंद्रिया है इसलिए शरीर को गाड़ी समझना है इसको खींचने वाले हैं जैसे वहां पर घोड़े खींचते हैं तो उसी प्रकार सही को खींचने वाली इंद्रिया तो मन में दासना जब जाती है संस्कार जनता तो भो किया हुआ है उसका संस्कार चलता है कोई भी इंद्रिय का विषय हो उसका संस्कार मन में आया मन में आते ही मन उस इंद्रिय के साथ जाकर संबंध कर देगा और इंद्रिया दशी दे जाएगी इंद्रिया परमाते जी हर गीता इंद्रिया इतने जबरदस्त है प्रथमशील है आपको जबरदस्ती करके ले जाते अपने विषय तो, तो शरीर का का रस रथ रथ बैसे रथ में बने हुए होरे होते हैं उसके स्थान में इंद्रिया हैं घसी लेते हैं उन विषय में पहुंचाने का काम करते हैं जहां विषय होगा वहां घसीड करके पहुंचाने इंद्रिया इस शरीर को इसलिए उनको इस, इस शरीर को रथ सं इंद्रिय आठि समा जैसे रथबद्ध इंद्रिय पे इंद्रिय ये शरीर इंद्रियों के द्वारा रथबद्ध घोड़े के जैसे रथ को खींचते हैं उसी प्रकार इंद्रिया खींच लेते हैं इसको इसके द्वारा खींचा जाता है ये इसलिए इसको रखता है जो खींचा जाता है वो तो रथ होगा इसलिए शरीर को तो रखता टिप्पणी एक नंबर दिया ये टिप्पणी थोड़ा अनावश्यक देश लगती है रथबद्ध हया अत्र रथबद्ध बट रथबद्ध रथबद हय ही टीका अनुरोधी पाठ है टीका है नहीं इसमें टीके के अनुरोध से बाढ़ कैसे रथबद्ध नहीं रथपत है ऐसा पाठ है कहते हैं तो टीका है ये टिप्पणी कहां से आ गई क्योंकि भाष्य में रथबद्ध हया है और टीका थी के अनुरोध से कह रथप है ऐसा तो ये टिप्पणी की कोई आवश्यकता देखते है टीका है टीका विरोधी पाठ बोल रहे टीका so, की लाइन छूट गई टीका की लाइन छूट गई होगी तो वो और अलग विषय अच्छा आगे बुद्धि तुम अत्यवसाय लक्षा सा शरीर को रथ समझना अपने जीव को समझना रथी मालिक समझना ये का शरीर खींचा जाता।, जाता है जैसे रथ खींचा जाता है घरों से और शरीर खींचा जाता है इंद्रियों से इंद्रिय ले जाती है अपने विषय धक्का देकर पहुंचा इसलिए इसका समझना बुद्धि उनको सारथी मीति है बुद्धि को सारथी समझना बुद्धि को सारथी सार्थक सामने समझना अद्यवसाय निश्चयात्मिका होती बुद्धि निश्चयात्मिका है उसको समझना सारथिक समझना बुद्धि बुद्धि नेत्र प्रधानमत्व तो शरीर यह शरीर में ना शरीर चलता फिरता है बुद्धि वहां नेता बनती है वही उसके प्राधान्य जैसी बुद्धि बनती है वैसे शरीर चलता है बुद्धि का नेतृत्व तो प्रधान है शरीर के लिए है तो आप सब कुछ है चलो, बुद्धि दृढ़ करेगी यही काम करता है लग जाएगा बुद्धि नेत्री प्रधान अथवा शरीर है शरीर बुद्धि नेत्री प्रधान है बुद्धि इसके नेता है वो प्रधान है प्रधान नेता है तो कई नेता है एक नहीं बुद्धि प्रधान नेता होने बुद्धि को साथ ही समझान के बाद है जैसे गाड़ी के लिए कौन प्रधान होता है सार्थी प्रधान जैसे सार्थी नेत्री प्रधान होता है सार्थी नेता प्रधान होता है वहां इसी प्रकार यहाँ को गुप्त नेता प्रधान है गाड़ी चलाते समय मालिक जैसे चलाते वैसे करना पड़ेगा सर्वी देह का कार्य बुद्धि कर्तव्य निकलता है तो प्रायः प्राय। सबकी देहगत शरीर से होने वाले जितने भी कार्य है हमारे कोई भी कार्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करते हैं देहगत कार्य देते जितने प्राय बुद्धिपूर्वक हो ही होगा माने ऐसे समझेगा सोचकर ही काम करता है क्योंकि गलत होना अलग बात है गलत बुद्धि हो गई हो तो गलत होना अलग बात है किंतु तो उसके दृष्टि से सोच के किया हुआ होगा मैं सोच के कर रहा मानता है इसलिए बुद्धि को ठीक रखना चाहिए ये बोलना चाहेंगे और ड्राइवर ठीक होगा शराब पी लिया होगा तो गलपड़ हो जाएगा और ड्राइवर सही होगा तो रात का सही ले जाएगा बुद्धि सही करना चाहिए, ये बोलना चाहेंगे इसका तात्पर्य यही होगा सर्वम ही देवनाथ कार्यम बुद्धि करतव जिलोत्रा यही प्राय देखा गया है बुद्धि प्रणाम होकर के तर्तव्य बुद्धि कर्तव्य है बुद्धि के द्वारा तो ही किया जाता है जय भाग शरीर से होने वाला कार जितने भी बुद्धि बुद्धिपूर्वक किया जाता जा है जा जा खाना पेड़ जो भी होता है जो भी करते हैं बुद्धि ही करते हैं काड़ी है। को चलाने का बुद्धि करती है इसलिए ट्राइवर के स्थान सार्थी के काम मान हाँ शांत विकलता और लक्ष्मण रसनाम बिदी रसनाय रशि समझ घोड़ो के स्थान पर रखना है इधर टाइगर के प्रकटना है उमन को समझना है या घोड़े इंद्रिया है घोड़े के स्थान में इंद्रिया होंगे उनको अगर आपने ठीक लगाम लगाया होगा बांधा होगा और मन के द्वारा बुद्धि में खींचा जाए तो सही काम हो जाएगा और कुछ श्रृंखल कर देंगे तो ये जाने वाला रास्ता कुछ गलत रास्ते में जाने के स्वभाव है इनका खंडे में जाने का है इनका रास्ता विषय है शब्द शब्द स्पर्श रूप का सिद्ध उतर जाते हैं तो अगर कहीं बुद्धि ने मन को नहीं पकड़ा और मन ने इंद्रियों को नहीं पकड़ा क्योंकि बुद्धि का संबंध मन से नहीं है इंद्रियों से नहीं है मन से है और मन का संबंध इंद्रियों से है तो बुद्धि को ठीक लगाव को पकड़ के रखना होगा मन को पकड़ के रखना होगा और मन को तब मन पकड़ेगा घोड़े को इंद्रियों को पकड़ेगा तो बुद्धि के काम सही हो जाएगा ये बोलना चाहेंगे ये कहा यह है मान संकल्प के गल्भ आदर्शन संकल्प विकल्प करने वाला जो मन है चंचल है वह उसको मन रसमान बुद्धि उसको ऋषिक समझना घोड़े के मन को लड़ने वाले मनसाही प्रकृतिता श्रोताधि कादानी प्रवर्तन थे रसमया युवा स्वाह जैसे रसी से घोड़े खींचे जाते हैं उसी प्रकार यहाँ मन के द्वारा ही स्रोत्रादी इंद्रियों को प्रवृत्ति करा कराया जाता है माना जो लगाया जाता है इधर उधर कराया जाता है रास्ता सही कराया जाता है रसनाया ही स्वाह जैसे रसी से घोड़ों को सही किया जाता इधर उधर करता करता है, है। क्योंकि तो रस्सी पकड़ने वाले दूसरा होता है तो रस्सी के आधार से इसको पकड़ेगा गुणों को पकड़ता है घोड़े विश्व में चलते हैं इंद्रियों को पकड़ने का सामने यह रहेगा ऋषि के साथ में मांिका अच्छा आगे मां हो विश्व इंद्रिया विषयास्तेषु गोचर इह दया दया न हो विषय्या पतिताय आत्मन्ये हो युक्तम भोक्त्या चो भणीशाम आत्येयम वयक्तम भोक्त्या चो महियानि हवामा हो विषयवास्ते सुोच्चाम इह दया दया न हो विषय्या पतिताय आत्मन्ये हो युक्तम भोक्त्या चो भणीशाम आत्येयम वयक्तम भोक्त्या चो महियां जाया आहु आहुतयति इंद्रियों को घोड़े घोड़ा करते हैं इंद्रियों को घोड़ा करते हैं क्योंकि मालिक अलग है और ड्राइवर बुद्धि है मन लगाम के सामने है घोड़ों तो के ड्राइवर के हाथ में और घोड़ों के मुंह में होता है वैसे इंद्रियों को खींचने वाला काम करे मन ऐसा है और इंद्रियों को घोड़े के सामने में समझना घोड़े के स्थान में जाने वाली गाड़ी खींचने वाली हैं और विषयां तेसु हो चारा विषयां तेसु हो चारा तेसु इंद्रिय शु उन इंद्रियों में क्या विषय जो शब्द स्पर्श रूप रंग वो है लेकिन कि चल जाएगा मार्ग अगर स्वाभाविक छोड़ देंगे अगर उसको लगाम बच के होंगे पहुंचाएंगे विषय में पहुंचाएंगे उनका रास्ता वही है अपने अपने विषय में वो भी एक, एक रास्ता नहीं है पांच के पांच रास्ता अलग अलग है शब्द हो पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ है रसगुल्ला पकड़ा होगा और दक्षिण गंध होगा गुलाब फूल रहा होगा अब आप परेशान हो जाएंगे सब कहेंगे तेरे लिए सब अब आप ये बोटे कहाँ जाना है किसके सुनेंगे वहां पांच है पांच तरफ जीतते हैं अलग अलग विषय अलग है स्रोत्र को भी इसे रूप से कोई मतलब नहीं है उसका अपने विषय समझता है वो और चक्षु को शब्द से कोई मतलब नहीं है उसको रूप से मतलब है ग्राह को न रूप से मतलब न शब्द से मतलब उसको गंध से मतलब है जानते ही नहीं हो कोई एक ही विषय के क्या आता है ये अपने विषय खेल पांच रास्ते हैं विषम हैं एक तरफ रास्ता नहीं है पर समल के चलना होगा विषय हास्त तो गोचर उन इंद्रियों में विषय गोचर जा, हो जाते मार्ग बजाते मार्ग है समझना और आत्म इंद्रिय मनोरयुक्तम भोक्ता युग मनुष्य मनुष्य लोग क्या आत्मा को ना आत्मा मान शरीरम ये शरीर है शरीर और इंद्रिया और मन ये तीनों से जब युक्त होता है आत्मा फूल शरीर इंद्रिया, मन तब तो उस काल भोक्ता कहते हैं मनुष्य लोग विवेक लोग ऐसा कहते हैं आत्मा सबका शरीर फूल शरीर और इंद्रिया, मन से जब संबंधित होगा या आत्मा तब तो इसको भोक्ता करके बोलते हैं आत्मा को भोक्ता कहते हैं जब फूल शरीर नहीं इंद्रिय नहीं और मन भी ना हो उस काल में भोक्ता कहलाने का अधिकार नहीं होगा ये तीनों से संपर्क होने पर भी भोक्ता नाम है वास्तव में अभोक्ता है भोक्ता नाम प्राप्त करता है ऐसा हमेशी तो <coughs> लोग तो السلام علیکم بچو